शुक्ला ब्रह्म विचा कर परमा लीट लकार पूरा हो गया सग बोधातु लूट लकार में आयादय आर्ध धातु के वा क्योंकि तास प्रत्यय आने वाला है तास अर्ध धातु के अर्ध धातु विवक्षायादय विकल्प से आयो एक पक्ष बनेगा तो गोपाय गोपाया होगा हैं आम आगम हो जाएगा क्यों नहीं होगा अनेक चाहिए आम होना चाहिए लिट्टी आम है किसे काशी अनेक आम हो तब कहो लेटी में सब लोग कह रहे हैं आम आगम आम नहीं तो गोपाय गोपाया क्या आम होगा ना नहीं गोपाया लूट ताश इट है और आदगुण हो जाएगा क्या होगा क्या होगा अतुल करता बोलो क्या कर लोभ करता बोलो अतुल क्या, क्या, क्या? क्या, क्या, क्या लोग आकार का लुभ तो का कर लुभ कर दिया क्या है अर्धातु पर उनसे लुभ करता है हम्म बोलो बोलो अर्धा तो अर्द को करिया करेगा अर्धातु परे हो तो अर्धंत को लुभ करिया इसे है उपदेशे से आर्धात्व उपदेश यद अदंतम तद से अतुल अंगो कहा गया अंगो नहीं कहा गया अ तो प्रत्ययत अंग होगा आर्ध धात्वक उपदेश काल में जो अदंत हो उसका अवकार का लोप होगा पर मैं आर्ध धातुक हो तो यहाँ आर्ध उपदेश में अदंत कौन है गोपाया आर्धात्व उपदेश क्या है आधातु उपदेश आय क्या है आय आधातु उपदेश आधातुपदेश उसमें धर्मानंदी में आय लिखा है क्या आय नहीं रहना तास बताया था मैं आर्ध धातुक उपदेश या दंतम आर्ध धातुक उपदेश काल में ताश आते समय अदंत है गोपाय उसका आकार का लोप होगा अर्ध धातुक पर रहते आय यहाँ तक अर्ध धातु का है क्यों सर्वत्र आर्ध धातुक का ही अकार का लोप ऐसा नहीं है बताया था कथ धातु से नीच प्रत्य होता है चुरादी में कथक व्यक्ता एम अदंत है आगे नीच होगा तो कथ अर्धातुक है क्या तो उसका आकार का लोप नहीं होगा यदि आय अर्ध धातु कोण से आकार लोप हुआ कथ आर्धातुक हो तो उसका क्या लोप होगा कथा आर्ध धातु के तो उसका क्या लोप नहीं होगा कथे के आगे ई आया ई है अर्ध धातु को ई तो आर्धात्व के पर में किंतु कथ आर्धातु की है क्या तो उसका क्या लोप होगा कैसे होगा अर्धात्व को तो होना चाहिए ऐसे कथ जिस प्रकार आर्धात्व नहीं होने पर भी अकार का लोप होता है यहाँ आर्ध धातु को आय को नहीं लेना ताश अर्ध धातु को उपदेश काल में ताश जब आता है उपदेश काल में इसीलिए कहा बताया था चिकीर्स सन प्रत्यय करण चिकीर्स आगे निष्ठा करेंगे तो तो त तो धातु आते समान चिकीर्स अदंत है नहीं तो सन प्रत्यय अदंत नहीं सन तेज तो काल मेंकार नकारांत है अर्धातु को जब आया उस समान सन प्रत्यय में नकार नहीं है अदंत है तो सव का अकार का लोप होता है यहाँ कथ धातु के आगे जब अर्ध धातु को नीचे आता है उस समय कथ अधंत है ऐसे उस कार्य का लोप होता यहां है अतुलोप से यहाँ गोपाया अधंत है अर्ध धातु के तास तास आते समय गोपाया अदंत है क्या और कार्य का लोप हो जाएगा अर्ध धातु को ताश पर रहते गोपाईता बन जाएगा क्या बनेगा धातु क्या है गुप्प रक्षण पहले था आय प्रत्येक सूत्र से वहाँ आया गुप्पू धूप बीच पानी पर आयु की कोई आवश्यकता नहीं हम्म क्या करता है पूछा उसकी आवश्यकता है या नहीं प्रश्न है वो तो नहीं करता है गुप्पू धूप बीच पानी पर आय का नंबर क्या है तीन एक अट्ठाईस ये इकतीस में आधा आधातु के बाह उससे अनुभूति आती है आयोज हो जाएगा गुप में उकार का उ गो कैसे होगा ये पुगंत है गुप्प धातु पुगंत है ना नहीं पुगंत है या नहीं प्रश्न है लघुपति क्यों कहता तो? पुगंध नहीं है गुप्त धातु पुगंत है या नहीं गुप्प रक्षण है ना पुगंध नहीं हाँ गुप्त में पू कह करके पुगंध नहीं समझना ये तो पान्त है पुगंध लघु पद है लघु कौन है गुप लघु है गु में ऊ है लघु किस सूत्र से हाँ उपदा है कि सूत्र से तो लघुपद कौन हुआ गुप हुआ लघुपद गुप हो गया लघुपद लघु है उपधा भी उ, उ।, उ। किंतु लघुपद गुप ऐसा कैसे लघु और उपधा दोनों है उ लघु भी है उपधा भी है उ लघुपद हो गया गुप हाँ लघु ही उपधा यसे बहुप्री लघुवी च उपधा च ऐसा करेंगे तो ऊ लघुपधा यहाँ कर्मधार समास नहीं लघु उपधा यस्य धातु स धातु लघुपध तो लघु उपधा बाला लघु उपधा बाला है गोप धातु तो। लघु है उपधा उ, उपधा उसे में धातु का है तो गुण हो गया गोपाइता बन जाएगा गोपाइता के आगे टास का सकार कहाँ गया तो तो क्या देता डारू रसन पर डीत होनी कह टे से डीत सामर्था दे आस चला जाएगा आगे रो रस में लग जाएगा और तारे तेर लोप कहाँ लगेगा हाँ पीछे क्या मिलता हाँ पीछे बुभ बोलो गोपाईता और रूपने का लुट लगा में आया नहीं होगा तो क्या बनेगा गुप था तू तो। ईट होगा या नहीं होगा नित्य ईट हो। पक्ष में क्या बनेगा गोपिता बोलो ईट के बिना विरूप बनेगा क्या बनेगा ईट जब नहीं होगा पद तो संयोग हो गया है नहीं तो पुगंत लघुपत लगेगा पद तो संयुग तो लघुपत होगा पुगंत लघुपत से गुण करना है गोपीयता से तो लघु लघु संयोग गुरु है धातु लघुपत है हो परेशु लघुपद है मिलेगा और पहले से गुना होगा लघुपद गुण हो गया क्यों बोलो है बोलो ई टी विकल्प क्यों हुआ उदित उदित उदित है ना उदित उदित में ता है अकार अंत है ना अ उदित में अंत में है आ है तो अदित क्यों कहते उदितो बोलो उदित वाह बोलते हो क्या बोलना बोलो स्वर सु क्या सुंत हो गया हम्म धुया दी तो हो गया धुया <laughs> क्या है सूत्र धु धु दे बा फिर क्या सूत्र धू दू धुय है धूय दी ये क्या करेगा विकल्प से लूट लकार हो गया लीट लकार में कितन रुपए ने पहला रुपए है गोपाई सती दूसरा है गोपी सती अगे गोप सेती बोलो यूटीब वाला आया पक्ष बोलो गोपाई गोपीसा गोप्योपी आदर्श प्रत्यय लगता है नहीं रहता है तीन तीन रुपए बनेगा किस में आदर्श प्रत्यय लग गया है दो तो में लग गया एक में नहीं लगेगा लोट लकार में आया होगा विकल्प है नित्य नित्य आय के अभाव पक्ष में रूप बनेगा बनेगा आय तो नित्य होगा आय के अभाव पक्ष में भी रूप बनेगा तो आय विकल्प होगा नित्य होगा हाँ क्या रूप बनेगा गोपाय तु गो में तुम्हें अतोवणी लगता है क्या अत्य नहीं लगेगा गोपाया आय होता है ना आय आय अदंत है या हलंत आगे क्या है सप है या सप नहीं होता सप का आकार आय क्या आकार दोनों मिलकर को हो जाएगा तो अतोलोप हो जाएगा अतो होने लगेगा तो होने लगेगा अतोलोप होगा अतोलोप क्यों नहीं हुआ आधा तो कौन आधा तो पर नहीं हाँ सब का आधातु नहीं? नहीं सब का और क्या साधातु है किस सूत्र से और है क्या हैं, सब शीत है सरकार की सूत्र से हम्म शीत होने से सारू सारो अनुसे आधा तुवन हुआ आधा तुवसे अतो लोप तोतुणी लगे जाएगा हाँ गोपायती गोपायतु बोलो गोपायानी इणतो होगा किस सूत्र से हम्म गोपायानी बस मस में भीतर गए सब कहा जाएगा हाँ, गीत है लकार लोटो लंगलकार बोलो किस रूप में विसर गए क्या नहीं, नहीं? नहीं? नहीं? क्या रूप गोपाए गोपाय बिदड़ी में क्या बनेगा? गोपायत ंग में आया होगा नित्य आय होने पर अश्लिंग आधा तुकी अंगीत किस तरह से तो आय होने के बाद तो पुगंत लघुपत गुण होगा गुण पुगंत लगेगा आय पर आने पर पुगंत लघुपत गुण होगा ना नहीं होगा आय होने पर पुगंत लघुपत गुण होगा आय जिस पक्ष में नहीं होगा उससे गुण नहीं होगा आय पक्ष में आय है अर्ध धातु को वो कीते हैं है अंगीते है गुणा हो जाएगा हाँ गोपा ये जाएगा धातु क्या बनेगा गोपाय गो आगे यास ती का इत यास के सकार लोप की सूत से क्या बनेगा गोपा दो एकरे, एक आ रे एक आ रे दो कहाँ से आया या सुटके यु आ बीच में अ नहीं क्या होगा अ लग जाएगा पर मैं आर्धात्व है कौन आधात्व है यात्र आर्धात्व है किस उत्तर से हाँ गोपायात क्या मानेगा आगे बोलो शुरू से सरकार साकार लोप हुआ क्या कितने साल लोप हुआ? पहला कहा और में भी. दो ही किस तरह से लोप हुआ? लोपो समाते बोलो फिर गोपायाद ऐसे में अतोलो पर कितने स्थान है लगा पित में या अपित में सो जाएगा लगा किस स्थान पर कितने सो जो आर्ध अर्धातु के बाद जो आय नहीं होगा धातु क्या है गुप पीप यासुट हो जाएगा गुप के उकारणों के सूचित से होगा नहीं। क्या रूप बनेगा बोलो हाँ uh, और एक ग्रो बनेगा कितने बाबा ईट ईट नहीं होगा तो विकल्प ईटी ना एटी ईट नहीं होता है क्यों नहीं होता है बुला देना आधा हाथों के ते बना ही कौन आधा हाथों बुला देना ही या लकार में आए होगा क्या हो नित्य हो जाएगा विकल्प क्यों होगा अधातु तो कौन है हाँ सिंच आगे होने वाला अर्धातु तो आयो विकल्प से आय पक्ष में गोपाय धातु है अटागम होगा अगोपा तो तो तो, तो, तो। अदंत है हलंत तो, तो, तो, तो, तो, है सिच का इत अस्तिश्व प्रत्ये ईट होगा और सकार ईट आगम होगा हाँ और क्या सूत्र लगा बताओ और क्या सूत्र लगा अतोलोप अतः अतोलोप रह गया अतोलोप ना अतोलोप हैं क्या हाँ अतोलोप अतोलोप नहीं करना ओकार को ओकार बोलना कोई कहे भोजन को भजन और भजन कहे भोजन <laughs> निमंत्रण दे दिया महात्मा को कैसे में आज भोजन है तो भजन गिर बुलाया था माता नहीं खा कर आ गए वो देखते भजन से चल रहा है भोजन शायद बाद में होगा भजन चलता चलता हमारा हो गया सब चले नवा पारती अब भोजन करेंगे ना भोजन तो हो गया ये तो भोजन कर रहे थे <laughs> कोई भौक भौ कहते <laughs> काड़ी हो कहीं <उकाएं>, कोड़ी रवि को के रोबिन भजन क्या कहेंगे भोजन अब वो को कहेंगे अह अगो पाइ तो बनेगा क्या बनेगा आगे Lutheran, फिर बोला अगो पायित सिच का श्रवण कितने स्थान होता है साथ को छोड़ करके आदेश पत्र कितने स्थान में लग गया जितने स्थान श्रवण होता है उस स्थान में आदेश पत्र हो जाएगा ये जब आय नहीं होगा ईट होगा नितइट या विकल्प जब ईट करेंगे तीप सिंच हुआ अ गुप धातु है आय का अभाव है जब ईट करेंगे गुप्त के उकार को वृद्धि प्राप्त है किस सूत्र से बाधा व्रज हलंत से आचह हलंत है क्या गुप्त धातु किसूत से वृद्धि प्राप्त है तो तो तो तो था था था। उसको ने निषेध करेगा ने सिची हलंत से बुद्धि न इट करेंगे तो इटाद सिची मिलेगा वहां वृद्धि किसूत से होगी नहीं होगी निश्चित करेगा कौन निश्चित करेगा ने इटी ने इटी दो पद है बुद्धि निश्चित होगा तो पुगंत से गुण होगा है कि सूत्र से क्या रू बनेगा अगोपी मध्यम पुरुष वजन क्या बनेगा अगोपी उतम अगोपी सम प्रथम पुरुष वजन क्या बनेगा मध्यम पुरुष में उतमे प्रथम पुरुष वजन में अगोपी सुह ऊ कहाँ से आएगा झेर जैसे क्या क्या है सूत्री श्रीजी में ये है ना नहीं जी में हाँ कोई कोई कहते श्रीजी व्यस्त क्या कहते हैं श्री व्यस्त विधि व्यस्त बोलने के सरल होता है ना श्रीजी व्यस्त विधि क्या है सूत्र हाँ क्या रूपना प्रथम पुरुष भोजन में मध्यम और मध्यम उत्तम बोलो ठीक पी hmm, है ना बोलो जो मध्यम पुरुष से एक ओजन बोलते समय ओगो पीस बोल देते सब बोर्ड है अगो पीस ऐसे करते मध्यम पुरुष एक वजन कितने में सा है क्या रू बनेगा पी।, पी जब ईट नहीं होगा वहाँ नेट इस सूत्र से निषेध होगा निषेध नहीं होगा तो वृद्धि हो जाएगी किस सूत्र से वृद्धि हो जाएगी किसकी वृद्धि होगी किस हो गोप ई की है ऊ को वृद्धि से क्या होगा अगौ बन जाएगा अगौ सा अगुप अगोप सीत सरकार का ईट नहीं है तो अस्थि सूच आपूर्ति से ईट होगा ईट ईट लगेगा तो सिच का सवन होगा और ईट का सवन होगा अगौप सीत क्या बनेगा हाँ सिच को ईट हुआ नहीं क्या रो ताम जब आएगा सिंच का लोप करने के सूत्र है झलो झली झला पर से सत से लोपो जली पकार जल में आएगा आगे सिंच है उसके आगे क्या है ताम का तकार तो है वो भी जल में आएगा जल से पर झल हो तो बीच में सकार है सिज का सकार को लोप हो जाएगा क्या रूप बनेगा अगौप ताम गौ औ अगपताम क्या बनेगा आगे यहाँ झलू झालू लगेगा परम झल है क्या बनेगा अगप सु मध्यम पृष्ठ क्या बनेगा अगप सिर्ग नहीं क्या बनेगा आगे क्या मानेगा अगो सीच रहेगा ना नहीं कोई के सकार और श्रुत भी कर हैं अगुप अगप तम झलू झल गया आगे अगप तो आगे आगे अगप उसमा झलो झड़ी कितने स्थान लगा ती तो। तीन तम तम तो झलो झड़ी कितने स्थान लगेगा ईट कितने स्थान में हुआ ईट वा ना नहीं कितने स्थान में हैं? बोलो अगोप अगित मेरा मध्यम से बोलो मध्यम में मध्यम बोलो गो गो न गु गो में ओ है ओ हे ओ नहीं औो बोलो औगौ बोले सब बोलो हाँ अगौ ताम में साह बोलते कोई कहीं सुर से बोलो अगौ सी क्या बोलते स अगौर शू सुर बोलो अगप सीत श नहीं ताम मैं स्वीच के लोग होता है हाँ शोल तो बोलो सुरक्षी अगप शीत हम्म कौन बोले अगप तो अगप शू बोलो फिर अगो। अगो अगो अगो अगो अगो अगो अगो अगो कितने में हो गया तीन तीन हो गया लिंगलाकार में आया होगा क्या आय पक्ष में क्या रूप बनेगा अगुअ पाइश बोलो नहीं होगा तो ईट होगा ईट पक्ष में विकल्प होगा क्या बोने इट पक्ष में अगोपी सियात बोलो और ईट जब नहीं होगा अगोप क्या क्या या एक धातु का एक लकार धातु लकारुका दस लकार जिसको नहीं आता है केवल लीट लकार लिख लो उद्री दंते शो को बोलो लंबा करके उद्री दंते नहीं आगे पूरा किसका याद है हांते सुबह है ठीक सु, सु, है जानते सुबह है आधा याद है किसको धानते सुन पूरा नहीं है के कर के जानते सु तो याद कर लो जानते सुन तो दानते सोल सब। कल को कितने सुना ना दानते सुध दो तीन चार दिन में हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके जो दानते सु करेगा वो जानते सु करना चांदते सु कानते सुनते सु तो सु एक एक है और चांदते सो छः है जानते सु पंचोदस है इतने सुनना ना जो दानते सुन्ते कर देना ओम ये वसा